lang ram naam hi chor pyar roni halo tenung ro la darang kan per kuantring trang za par moy ten ring le tipim na kan so ram dwa desh ke purvottar मिजो जैसी कई जनजातियां रहती हैं देश की मुख्य धारा में शामिल होने के बावजूद इनके रहन-सहन रीति-रिवाज और गीत संगीत में इनकी परंपरा और संस्कृति की छाप स्पष्ट है ओ इमोय मांगे कान ले ना जौल राम नुआ माना पीपुल असिको वालेंटिन काई दौरा ला रेंग रेंग अ नम तान नी लेना विशेष रूप से लोकगीतों और लोक कथाओं में इनकी अनमोल धरोहर सुरक्षित है मिजोरम की ऐसी ही एक लोक कथा हम आज तुम्हें सुनाने जा रहे हैं जिसमें मिजो जनजीवन की झलक मिलती है बात बहुत पुराने समय की है उस समय की जब मिजो लोगों ने एक जगह पर बंद कर रहना और खेती करना शुरू ही किया था बल्कि इस कहानी के नायक चिंतात्रوتا का तो अपना अलग घर था भी नहीं वो गांव के और बहुत से अविवाहित युवकों की तरह एक बहुत बड़ी सांझी झोपड़ी में रहता था एक दिन वो अपने कुत्ते तारू के साथ जंगल में शिकार करने निकला तारू तारू ओपो अरे कहां भागे जा रहे हो तारू अरे अरे रुक जाओ मैं तो तुम्हारी तरह झाड़ियों में से होता हुआ नहीं बढ़ सकता ना अरे मुझे तो अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है हां हां आ रहा हूं आ रहा हूं लो आ अब बताओ क्या बात है अच्छा ये तालाब दिखा रहे थे तुम मुझे हां जगह तो बड़ी सुंदर है चारों ओर घने ऊंचे पेड़ और हर बीच में ये सुंदर तालाब और तालाब में ढेरों मछलियां हां हा, हा, हा मछलियां और केकड़े भी पकड़ेंगे पर चलो पहले नहाते हैं हां और फिर आग जलाकर कुछ खाने पीने का बंदवस्त करेंगे ठीक है आओ कि अगर कि अगर कि अगर कि जेमता त्रोता को वो जगहें इतनी पसंद आई कि वह वहीं ठहर गया उसने तालाब के पास ही अपने लिए एक छूपड़ी बना ली और तारू के साथ वहां रहने लगा झोपड़ी के पास ही उसने थोड़ी जमीन पर से जंगली खरपतवार साफ किए और वहां केले और अनानास बो दिए कुछ महीनों बाद जब फल लगे तो वह केले और अनानास लेकर तालाब के दूसरी तरफ वाले गांव में गया और उन फलों के बदले चावल और नमक ले आया अब उसकी जिंदगी मजे से कटने लगी मछली फल और पानी की तो कोई कमी नहीं थी जब कभी चावल की कमी होती वो अपने उगाए फल लेकर किसी गांव में चला जाता एक बार आ कहो केले लोगी या अनानास दोनों ही लूंगी पर तुम बदले में क्या लोगे बदले में मुझे चावल और नमक चाहिए तब तो तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा मैं तो पानी लेने गई थी अपने साथ चावल और नमक तो लेकर नहीं चली थी ना हां मेरे पास खाने का कुछ सामान है अगर तुम चाहो तो हम कुछ देर रुककर कुछ खा लेते हैं फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी तो ठीक है दोपहर हो चली तारु को भूख भी लगी होगी अच्छा तो ये है तारु हां हां तारु रुको अभी खाना देती हूं पहले मैं पीठ पर बंधे बांस के खोल को तो उतार लूं नो आ... मैं तुम्हारी मदद करता हूं हां उतारो अरे आ... आ... आ... ये तो काफी भारी है तुम्हारे घर में और कौन-कौन है मां है पिताजी है और मेरे तीन भाई हैं क्या करते हैं तुम्हारे पिता और भाई हमारे पास बहुत सी जमीन है मेरे पिता और भाई उसमें धान की खेती करते बहुत ढेर सा चावल होता है मेरे घर और तुम तुम कहां रहते हो क्या करते हो तुम्हारा नाम क्या है मैं मेरा नाम चेमता त्रोता है वो वो पहाड़ देखते हो ना हां हां उस पहाड़ के पीछे रहता हूं मैं अच्छा वहां जंगल के बीच एक बहुत सुंदर तालाब है बहुत मीठा पानी है उस तालाब का हां उसमें कई तरह की मछलियां हैं केकड़े हैं उसी के पास मेरी झोपड़ी है और वहीं केले और अनानास की खेती करता हूं मैं और कौन-कौन है वहां बस मैं और मेरा दोस्त तारू <laughs> अभी तो हम दो ही हैं कितना होशियार है तारू अपना नाम सुनते ही बोल उठा अरे इसे तो मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया अरे हां देखो ना कैसे चाट चाट कर सब कुछ साफ कर गया मेरा बनाया खाना तो ये सूंघ कर छोड़ देता है अच्छा अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम मेरा नाम नोपरी है अरे ये क्या तुम तो कुछ खा क्या खाना पसंद नहीं आया तुम्हें अब मैं तारू की तरह पंजे चाट-चाट कर तो बता नहीं सकता कि खाना मुझे कितना पसंद आया है यही कह सकता हूं कि खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था तुम मेरे घर तो चली रहे हो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी नहीं तब तो मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा नहीं जाओगी वो क्यों अगर अच्छा-अच्छा खाना खाकर तारू की आदत बिगड़ गई तो फिर ये मेरा बनाया खाना तो सूंघेगा भी नहीं फिर तुम तारू के लिए कोई अच्छी खाना पकाने वाली ले आना तुम चलोगी मेरे साथ वहां तालाब के किनारे मेरी झोपड़ी में रहोगी मुझसे शादी करोगी मुझसे क्यों पूछते हो यह भी अपने तारू से ही पूछो ना और इसके बाद चिंता त्रता ने नुपरी से शादी कर ली और उसे अपने घर ले गया नुपरी ने चिंतात्रوتا को धान की खेती करना सिखाया कुछ ही दिनों में अपने खेतों में धान बागों में केले अनानास और तालाब की मछलियों से चिंतात्रوتا उस इलाके का बहुत बड़ा आदमी बन गया उसने खेतों और बागों में काम करने के लिए कई आदमी भी रख उन सब मकान बन जाने से चेमता त्रोथा के घर के आसपास एक पूरा गांव ही बस गया इस बीच उसकी पत्नी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि तभी चिंता त्रोथा का पुराना दोस्त उसका कुत्ता तारू बूढ़ा होकर चल बसा चेमता त्रोथा बहुत उदास रहने लगा क्या बात है कई दिन से देख रही हूं इतने चुप चुप क्यों रहते हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता तारों की बहुत याद आती है सोच रहा हूं यहां से कहीं और चला जाए हां हां क्यों नहीं चलो ना कुछ दिन मेरे भाइयों के यहां चल कर रहे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और बच्चे अपने नाना मामा से भी मिल लेंगे नहीं नहीं मैं कुछ दिनों के लिए नहीं हमेशा के लिए यहां से कहीं और चलने की बात सोच रहा हूं खेती क्या हो अरे ये खेत ये बाग बगीचे ये घर ये सब छोड़कर कहां जाएंगे हम क्यों जब मैं यहां आया था तब मेरे पास क्या था मेरे हाथ में एक दाव था और मेरे साथ तारू था अपनी मेहनत से जैसे मैंने यहां घर बार खेती बगीचे बना लिए वैसे ही कहीं और भी बना लूंगा तब की बात और थी तब तुम अकेले थे कहीं भी खा लेते थे कहीं भी सो रहते थे अब तो तुम्हारे साथ मैं हूं बच्चे हैं हम भी लेकर कहां भटकते फिरोगे नहीं नहीं यह विचार अपने मन से निकाल दो नहीं यह विचार तो अब मेरे मन में पक्का हो गया है मैं मैं अब यहां बड़ी घुटन महसूस करता हूं ऐसा ही है तो मैं तुम्हें नहीं रुकूंगी तुम जाओ घूम खाओ मैं बच्चों को लेकर यहीं रहूंगी अब तो गांव में कई लोग हैं डर की कोई बात नहीं है और सच मुझ एक दिन चेमता त्रोता निकल पड़ा अंजाने अंदेखे जंगलों पहाडों में घूमने भटकने कई बरस तक घूमने फिरने के बाद जब वो घर लौटा तो ए, ए कौन हो तुम यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो कौन हो तुम मैं मानते हूं इस गांव के मुखिया चेमता त्रोता का बेटा अब तुम बताओ तुम कौन हो यूं समझ लो कि हम तुम्हारे बाप हैं अरे वाह ये कैसे समझ लूं ठहरो अभी तुम्हारी खबर लेता हूं मां ओ मां देखो तो अरे तुम चिंताtrota आओ क्या हालत बना रखी है व्यापारी कैसी हो चिंताtrota तो क्या ये सचमुच मेरे बाबा हैं बाबा ओ बेटे हां मैं सचमुच तुम्हारा बाबा हूं अरे बेटी नजर नहीं आती कहां है वो उस लड़की का स्वभाव तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है अपने कुत्ते को लिए इधर-उधर भटकती रहती है उसे खेतीबाड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं लेकिन मामते का स्वभाव यायावों की तरह है इसने अभी से पूरे गांव का कामकाज संभाल रखा है अच्छा चिंतात्रव ने देखा कि उसकी पत्नी और बेटे ने जंगल का नाश कर रखा था दूर-दूर तक जहां नजर जाती जंगल खेतों में बदल चुके थे उन खेतों में काम करने वालों ने मकान बनाने के लिए आसपास के सारे पेड़ काट डाले थे तालाब में मछलियां खत्म हो चली थीं नहाने धोने और मवेशियों के आने जाने के कारण तालाब का पानी बिल्कुल गंदा हो चुका था चेमताthrotha को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ उसने सबको समझाया कि प्रकृति के पास हर एक की जरूरत पूरी करने के लिए बहुत कुछ है बशर्ते उसका दुरुपयोग न किया जाए अपनी जरूरत भर लें और बाकी को आने वाली पीढ़ियों की धरोहर समझकर संजोकर रखें तभी प्रकृति और मनुष्य के बीच सही संतुलन कायम रहेगा कम जूतलांग्रम नोम हि छोड़ प्यार रोनियांगे हेलो टेन लुंग रु र ल द रंग कान लेना पर क्वांटिंग जंग सा या कान चोय लाई मोए पर मोय टेन रिंग ले लिपिम लेना कान सो राम नो चेंटा ट्रोटा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना निर्देशन सुश्री जयचंदीराम आलेख डॉक्टर सुभद्रा शर्मा कलाकार सुचित्रा गुप्ता, अभय भार्गव और यमन कौशिक, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा विषय संयोजन, संगीत एवं निर्माण अजीत होरो, निर्माण अजीत होरो, निर्माण